आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी हम आपको सुनवा रहे हैं शिकार लेखक के एल यादव निर्देशिका चन्द्र प्रभा भटनागर शांति ओफो क्या तुमने सुना नहीं क्या बात है अरे कुछ कहो भी तो तो सुनू दो नाली कहाँ है दो नाली हाँ। बाथरूम में क्या क्या अरे इतनी कीमती चीज बाथरूम में रखी है हाँ? ओफो ओफो लगता है शांति किसी दिन तुम हमें जेल भिजवा कर ही रहोगी मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे तुम्हें जेल जाना पड़ जाए अरे भाई वही दो नाली जो जो, जो बाथरूम में पड़ी है हे भगवती माता रक्षा करो हे हनुमान स्वामी, हनुमान स्वामी? जल्दी से ऐसी भाई क्या बड़बड़ा रही हूँ तो सुनू ए, ए, ए, ए सुना आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ शांति अगर तुम चाहो गाली भी सुन सकता हूँ सुनो सुनो हाँ सुनाओ अभी अभी दफ्तर ऐसी आते समय तुमने किसी चौराहे पर कोई टोटका तो नहीं लांगा टोटका हाँ। पता नहीं और फिर अगर लाल भी गया होगा तो इससे क्या होगा भाई देखो शांति इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं रखता हाँ। समझी अरे सुनो सुनो हाँ, रुक रुको, मैं अभी लाल मिर्च लेकर आती हूँ अच्छा बीबी पाले पड़ी है अरे भाई मैं दिन भर का थका हारा जब घर आया तो बजाय चाय के लाल मिर्ची लेने चलती अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे ये ये ये ये ये ये शांति क्या क्या क्या कर रही रही भाई मेरे पर तुम चुप रहा चुप रहो मैं मैं सब समझ गई ठीक हो जाओगे तो। अब कहां चलनी चूले तक। चूले तक? क्या मतलब अरे क्या आग से अरे भाई ये कैसा धुआ है क्या मिर्च फूक क्या आ, तुम्हें भगा कर ही रहूंगी अरे भाई अगर तुमने इस तरह मिर्च की धूनी दी तो मेरा बाप भी यहाँ से भागते नजर आएगा अब आ रहे हो कब्जे में कौन आ रहा है कब्जे में अरे भाई मैं तो शादी के बाद ही तुम्हारे कब्जे में फंस चुका हूँ भाग पाया <laughs> मगर ईश्वर के लिए मेरी जान ले लेगा अच्छा, अच्छा बोलो तुमने इनका पीछा छोड़ दिया और जा रहे हो या नहीं अरे क्या पकड़ी हो भाई किसने किसका पीछा छोड़ दिया और कौन जा रहा है तुम ऐसे नहीं मानने वाले मैं अभी और मिर्च लाकर तुम्हारे नाक में सुलगाती हूं। अरे दिमाग तो हो गया शांति अरे अभी पता चल जाएगा कि दिमाग किसका खराब हुआ है तो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तुम ये, ये खबरदार जो कभी इस घर का रुक गया नहीं तो समझ लेना खैर नहीं है अब की तो धुएं से छोड़े देती कहे देती वरना कर रख ठीक ठीक है थीक है जब मेरी जान ही ही लेने हो तो मैं जा रहा कल ही दिन में चल कर, में चलकर कचहरी हम दोनों एक दूसरे से तलाक लिए लेते हैं अरे भाई कम से कम बाकी जिंदगी तो चैन से कटेगी मैं जा रहा हूँ लेकिन लेकिन कल कल कल, कल तो इतवार है और जंग बहादुर इन सब साथियों के साथ मेरा शिकार का प्रोग्राम अरे फिलहाल तो भागो यहाँ लेकिन लेकिन तुम कहा चल दिए अरे धुआं तो मैंने तुम पर से बुरी उतारने के लिए किया था। अच्छा? अरे घर आते आते हा? जब तुम नालिया खोजने लगे नालिया? वो भी एक नहीं दो दो तो मैं समझ गई कि तुम कटी नाली वाली शे आज तुम पर सवार हो ही गई है मैं तो कहती हूँ कि झुटपुटे के समय उधर से मत आया जाया करो हा? अरे भगवान हाँ। मैं अपनी दो नली बंदूक के बारे में पूछ रहा था हाँ। और तुम क्या से क्या से समझ बैठी मैं भी कितनी मूर्ख हूं ए तो कि जरा सी बात ना समझ पाई और आपको इतना कष्ट दे डाला। कोई बात नहीं लाओ लाओ आप अपने अपने पैर जरा आगे बढ़ा दो ए ए जूते उतार के या जूते समेत तो नहीं चलेगा, चलेगा तो नहीं चलेगा अच्छा। हमें तो हमें तो सिर्फ पैर छू छू कर क्षमा मांगे बस बस बस बस बस बस बस मैंने माफ किया माफ किया अब सुनो छठ हाँ। पर चाय पिलवा दो अच्छा अच्छा, ये शांति शांति शांति और जरा खाना बनाने की तैयारी करो ना क्यों क्या फिल्म देखने चलना है नहीं आ? जल्दी खाना खाकर सोना है अच्छा अरे भाई सुबह जल्दी उठना है जल्दी हा? लेकिन कल तो इतवार है हा? फिर को जल्दी रही है कल हम लोगों ने शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाया शिकार? है हाँ देखो तुम ऐसा करो हमारी वो दोनली बंदूक कपड़ा और तेल उठा दो मैं तब तक बंदूक साफ करके जरा तेल ले दे दू उसमें और चली गयी क्या पता है बंदूक कपड़ा ये सब इंतजाम करना बड़ी दिक्कत हो जाएगी कल सुबह मुझे शिकार पे भी जाना है ओहो लो ये बंदूक हम मरी हम मरी दो मन की है हमसे उठती भी नहीं ये रहा इसका तेल और ये कपड़ा और अब मैं चली ए, ये हुई ना बात मैडम सुनो सुनो सुनो शांति इधर आओ इधर आओ, आओ। तुम डरपो खानदान की न होती अच्छा? तो मैं तुम्हें भी शिकार पर ले जाया करता अच्छा जैसे किसी जमाने में राजा दशरथ प्रिय रानी को बस बस बस कहा राजा भोज आ? और कहाँ आ गई अपनी औकात आरोप अरे मतलब मतलब कुछ नहीं शांति बस यू ही जरा सुनो हाँ। खाने में अभी कितनी देर है बस तैयार ही समझो हाँ? आ, हाँ ये तो तुमने बताया नहीं हाँ? कि आपके साथ कौन कौन शिकार पे जा रहा है अरे भाई वही अपने पुराने बहादुर साथी जंग बहादुर जमाल मियां राणा और फिर मैं वाह वाह वाह क्या नाम गिनाए है कि... ए, खाना हाँ हाँ खाना लाती है हे hey, प्रभु नारी तुझे समझना बड़ी मुश्किल है अरे भाई हम शिकारी जानवरों के पैरों के निशान से उसका हुलिया और स्वभाव तक समझ लेते हैं मगर नहीं समझ पाते हैं तो केवल सामने खड़ी नारी को अरे भाई न जाने कब वो कैसी चोट कर दे <laughs> लो भाई। लगा दिया है।, है। और बोलो हाँ। कल शिकार के लिए और क्या क्या सामान तैयार करना होगा शांति कुछ नहीं खाने पीने का सामान और गाड़ी का इंतजाम बाकी शादी करके रहेंगे अच्छा अच्छा हाँ। हमें तो बस उनके साथ है बताओ एक मास्टर की जाना है हाँ। हाँ। हाँ। जी।, हाँ, जी हाँ मास्टर जी जी आपका बिस्तरा भी लगा अच्छा बिस्तरा अब आप विश्राम करिए और श्राश्रा। मैं चलकर जरा चौका उठा ठीक अच्छा तो फिर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट वो लोग तो चले गए मगर मुए ये गुड नाइट छोड़ गए <laughs> ये तो ठीक है हाँ। मगर ये बताओ कि चलना किधर है मिस्टर जंग बहादुर दरबारी बन की ओर अरे भाई आजकल शिकार उधर ही ज्यादा मिलते हैं हाँ। यार राना जरा संभाल के यहाँ तो हमारे धक्को कमर दोना हुई जा रही है जमाल शिकारी हो या अरे बहली <laughs> राना राना, राना गाड़ी ही रोक दो यही रोक दो गाड़ी अरे भाई आगे पैदल चलना है वो जो सामने टीला दिख रहा ना तुम्हें वहीं वहीं तक, वहीं। फिर आगे। अरे आगे पर्दे पर देखिए आई मीन जैसा बड़े भाई <laughs> साहब कहें, वैसा ही करिए बातें चुपचाप मेरे पीछे चले आओ ओके राना यार मैं तुम्हें सारा बोझ लादे लादे थक गया जाए राना राना मेरे लाल बस थोड़ी दूर और वो देखो हम लोग टीले तक पहुंच नहीं वाले हैं। बस बस बस बस बस राना तुम यही सामान उतार दो ठीक और देखो सुनो भाई ए, मैं टीले पर जाकर देखता हूँ कि शिकार किधर दिखता है ओके ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा चल जाओ बेटा टीले पर भली करेंगे अब चौप तुम लोगों की बेसुरी आवाज सुनकर सारे जानवर शेर सिंह आ रहा है झुंड हाँ हाँ। चढ़ता दिखा मुझे तब तो मजा तो मजा ही आ मजा आ जाएगा बिल्कुल गया अब हम हम दोनों दोनों को क्या करना है हम दोनों को अब शिकार और क्या तुम जरूर बीच में टपकोगे गए देखो ए, मैं सीधा जाता हूँ और तुम लोग तीनों तरफ से घिरा डालो मगर एक बात का ख्याल बहुत सावधानी से बिना कोई आहट किए समझे ठीक है वो एक तो हिरंगिरा भाग कर इसे दबोच ले नहीं कहीं तो लगता है कि अभी जीवित है आंखें हैं कितना चमकीला शरीर ये तो शेर की धार है लगता है यही कहीं आसपास में ही है अब क्या करूं अब क्या करूं यहाँ कोई पास में पेड़ भी नहीं दिखता कि जिस पर चढ़कर अपनी जान बचा सकूं हे भगवती माँ हे भगवती माँ रक्षा करो बाप लगता है लगता है शेर बहुत ही करीब आ गया है क्या करू मैं क्या करूँ कहा गया इसी रन को मारकर हे भगवती माँ इस बार प्राण बचा लो अब मैं कान पकड़ता हूँ कि अब मैं कभी भी कभी भी ये सत्यारे खेल में नहीं पड़ूंगा अरे बापरे ये क्या ये आए ये शेर की दहार शेर की तहार तो ये हिरन ही कर रहा है अजीब जानवर है हे प्रभु ये हिरन तो अब मुझे शेर जैसा दिखाई पड़ रहा है नहीं नहीं नहीं नहीं ये हमारा बहम है ये हमारा डर है जो मुझे हिरन की जगह शेर दिखाई पड़ रहा है मैं हिरन नहीं, नहीं। शेर, हुँ। शेर हुँ। मर गए मुझे मारा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कुछ नहीं बिगाड़ा था कुछ नहीं चलो आपने तुझे नहीं चलना मुझे माफ कर दो अरे वो तो मैं दोस्तों तो के कहने में आ गया था और अपनी वीरता दिखाने के लिए मैंने यहां पर गोली चला दी थी <laughs> प्राणियों की हिंसा करने से जी न तो कोई वीर बनता है श्रेष्ठ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल न करने से आदमी श्रेष्ठ और वीर कहलाता बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल आप तो लो हो, आने सच कहते हैं सुनिए अच्छा तो मैं आप चालू बाबरे लोग जाऊंगा अपने थी थी की सजा है। मुझे मुझे जमा कर दीजिए मुझे जमा कर दीजिए मैं मरना नहीं चाहता मैं मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अब जीवन भर शिकार खेलना तो क्या अरे शिकार का नाम तक नहीं लूँगा प्रभु और चीटी तक भी नहीं मारूंगा मैं अरे जी। अब दूर नहीं नहीं लिए हो जाओ अरे बाबरे तुम्हें क्या हो गया है क्या कुछ सपना देख रहे थे आ आ आ, आ, आ, आ शांति सपना ही तो था वो अरे तुम्हें तो आज शिकार पे जाना था शांति बस शिकार विकार अब से बंद अच्छा हम शांति शांति सुनो हाँ। लगता है वो चंडाल चौकड़ी आ गई है। अच्छा देखो मैं छुप जाता हूँ अच्छा तुमसे कोई बहाना बना देना तुम चिंता न करो मैं संभाल लू सब कौन है भाई हो भाभी मैं हूँ राणा नमस्ते और मेरे साथ जंग बहादुर जमाल भी आइए आइए अंदर आइए बाहर क्यों खड़े हुए हैं? क्या नमस्ते नमस्ते हो अरे भाई साहब वो तो सुबह से ही कई बंदूक लेकर चल दिए कहते थे शिकार पर जाना है मैं कहता था ना कि देर हो रही है मगर तुम लोग मेरी सुनो तब अब चलो चलकर चौराहे पर देखिए शायद वो हमारा इंतजाम कर रहे हैं आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते अरे वे सब लोग गए शांति लेकिन तुम बोल कहा से रहे हो मैं चारपाई के नीचे छुपा हूँ अरे श्रीमान जी बाहर निकल आइए वे <laughs> लोग चले गए हैं। क्या कहने आपकी बहादुरी के आई, देखो शांति देखो अब मैंने अहिंसा का व्रत ले लिया है समझू और तुम मुझे फड़काने की कोशिश कर रही हो हूँ आज से जानती हो क्या क्या आज से जीव हत्या मुर्दाबाद मुर्दा अहिंसा जिंदाबाद जीव हत्या मुर्दाबाद अहिंसा जिंदाबाद शिकार के एल यादव की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की यह प्रस्तुति थी